अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के द्वितीय प्रथम तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के चतुर्थ मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है पूरी नहीं हुई है ये पूरी हो गई अच्छा हम्म तो चतुर्थ मंत्र के भाष्य की चर्चा लगभग हो गई है और जो पंचम मंत्र है उसका विचार प्रारंभ होना है जो क्रियावान क्रियावान् तस्मायम एवं क्रियावान यो ध्यान ज्ञान ध्याना क्रियावान इससे आगे जो था कि सो मर्यादा य सोनाथमरिया लक्षणो नातिवादी तो ये सो मर्यादा इसमें जो अभिनार्थ मर्यादा ये पाठ उचित लगता है अभिन्नार्थ मर्याद यानी अद्वैत रूप जो अर्थ है उस अद्वैत रूप जो वेदांतार्थ है उसी की मर्यादा में रहने वाला वो हुआ अभिन्नार्थ मर्यादा वेदांत की मर्यादा है क्रियावान बताने पर भी जो अद्वैतनिष्ठ है और वह क्रियावान भी बताया जा रहा है तो क्रियावान होगा तो भेदमूलक जो क्रिया है वह भेदमूलक क्रिया का आश्रय भी बन रहा है लेकिन अपनी अभिन्न अर्थता रूप जो मर्यादा है उसका अतिलंघन नहीं कर रहा है अभिन्न अर्थ मर्यादा है अभेद रूप अद्वैत रूप जो अर्थ है ब्रह्म अक्रिय है यह क्रियावान है तो क्रियावान और अक्रिय ब्रह्म इन दोनों में अभिन्नता कैसे होगी तो कहते हैं अक्रिय ब्रह्म से अभिन्न रह करके भी वह क्रियावान है उसकी हा उसका पालन कर रहा वो ऐसी ही क्रिया उसके उपाधि से हो रही है जो ब्रह्म और उसके अभेद की विरोध विरोधिनी नहीं बनती संपोषक होती है इसलिए भाष्कर भगवान ने क्रियावान शब्द का सिद्धांत के अनुसार अर्थ बताते हुए कहा कि ज्ञान ध्यान आदि क्रियावान यह उसे यहाँ पर कहा जा रहा है अभिन्न अर्थरूप अर्थ की मर्यादा में रहने वाले सन्यासी को क्रियावान सो क्रियावान वो क्रियावान हुआ और फिर आगे कहते हैं कि यह एवं लक्षणा नातिवादी एवं लक्षण का अर्थ तो कल बता दिया ताकि कि एवं शब्द परामर्शक हैं जो विशेषताएं है ब्रह्मज्ञानी में बताई उन विशेषताओं वाले ब्रह्मज्ञानी का तो एवं लक्षण ब्रह्मज्ञानी हुआ जो अतिवादी नहीं है अद्वैत देख रहा है इसलिए अतिवादी नहीं है और आत्मरति है आत्मक्रीड़ है और अभिन्नार्थ मर्याद है क्रियावान होता हुआ भी, अभिन्नार्थ मर्याद संन्यासी वो हुआ एक प्रकार से ज्ञान ध्यान ध्यानादिवान सन्यासी अब जो पंचम मंत्र हैं ये पंचम मंत्र हैं सम्मन भाष्य में बताया गया था तृतीय मुंडक के कि सहकारी साधन योग के बताने हैं योग है ओंकार आलंबनक वाक्यार्थ भावना ये योग है और उसके सहकारी साधन सत्य तप ब्रह्मचर्य बताने के लिए भी इस तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का प्रारंभ हो रहा है ऐसा सम्मन भाष्य में बताया था ना अब जिन सत्यादि साधनों को योग के सहयोगी के रूप में बताना है उन्हें बताने वाला मंत्र है ये पांचवा मंत्र इसका उत्तरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि अधुना सत्यादी भिष्क्षो सम्य ज्ञान सहकारिणी साधना विधीयनते निवृत्ति प्रधान अधुना सफल ब्रह्म विद्या का निरूपण होने के अनंतर अधुना इसका अर्थ निकलेगा इस समय पूर्व चार मंत्रों में प्रकारांतर से सफल ब्रह्म विद्या का निरूपण हुआ उसके अनंतर पंचम मंत्र में इस ब्रह्म मोक्ष दिलाने वाली जो ब्रह्म विद्या है उसका मुख्य साधन है पूर्व में बताया गया वाक्यार्थ भावना ओंकार आलम्बनक वाक्यर्थ भावना ये मुख्य साधन है जिसे योग कहा गया उससे मोक्ष दिलाने वाली अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारी का ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है तो वो जो योग रूप साधन है क्या साधनांतर निरपेक्ष अकेला ही मोक्ष दिलाने वाली ब्रह्म विद्या का उत्पादक बनता है या ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में उसे साधनांतर के सहयोग की भी आवश्यकता होती है संशय होता है तो व्यास जी ने कहा साधन अध्याय में सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुत ब्रह्म साक्षात्कार की उत्पत्ति में तो सब साधनों की अपेक्षा है कोई परंपरा या साधन है कोई साक्षात साधन है लेकिन यानी कोई बहिरंग साधन है कोई अंतरंग साधन है और ये सब के सब ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों के निवर्तक बन करके ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में कारण बनते हैं तो योग भी विपरीत भावना अशुभ संस्कार रूप जो प्रतिबंधक है उसका निवर्तक बन करके साधन बनता है जैसे ऐसे उसके सहयोगी के रूप में प्रतिबंध प्रतिबंध प्रतिबंधकंतर को हटाने के लिए ये सत्यादि भी साधन बन जाते हैं और पंचम मंत्र के द्वारा बताए जाने वाले सत्यादि साधनों से सहकृत जो योग होता है वह ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों का निवर्तन करने में समर्थ होता है ऐसा माना जा केवल योग हो रहा हो वाक्यार्थ भावना कर रहा है और सत्यादि साधनों को नहीं अपनाया है तो नहीं उससे प्रतिबंधक निवृत्त हो पाएंगे ब्रह्म विद्या के इसलिए ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति के लिए मुख्य साधन जो योग हैं उसके सहयोगी सत्यादि भी हैं तो सत्यादि सहकृत योग ब्रह्म विद्या का साधन है और ब्रह्म विद्या समूल अध्यास की निवर्तक अकेली है उसे सहयोग सहयोग्यन्तर की जरूरत नहीं है साधनांतर निरपेक्षा जो अपरोक्षात्मिका ब्रह्म विद्या वह समूल अध्यास की निवर्तक होती है, जो ज्ञान का फल है उसका संपादन करने में ज्ञान को सहयोगी की अपेक्षा नहीं है ज्ञान की उत्पत्ति में ज्ञान के उत्पादक योग को ज्ञान की उत्पत्ति के लिए सहयोगी की जरूरत है वे सहयोगी ज्ञान के उत्पत्ति में योग को सहयोग करने वाले बताए जा रहे हैं तो ये कहते हैं कि अधुना सत्यादीनी भिक्षो सम्यक ज्ञान सहकारिणी साधनानी विधीयते निवृत्ति प्रधानानी साधनानी के तीन विशेषण हैं निवृत्ति प्रधानानी एक सम्यक ज्ञान सहकारिणी दूसरा और सत्यादीनी तीसरा और आधुना का तो अर्थ बता दिया इधानी इस समय यानी सफल ब्रह्म विद्या के निरूपण के अनंतर सत्यादिनी साधना विधीयंत सत्यादि साधनों को पंचम मंत्र के द्वारा बताया जाता है उन साधनों की क्या विशेषता है सत्यादि की तो कहते हैं सम्यक ज्ञान सहकारिणी वे सम्यक ज्ञान के सहकारी हैं यानी सम्यक ज्ञान का फल है सम्यक ज्ञान शब्द से लेना वाक्यर्थ ज्ञान सम्यक ज्ञान है वाक्यार्थ ज्ञान फिर उसकी भावना करनी पड़ती है ज्ञान के विषयभूत वाक्य अर्थ की यदि वह अपरिपक्व है तो समूल अध्यास का निवर्तक नहीं बनता तो जो सम्यक ज्ञान शब्द से लेना कि समूल अध्यास के निवर्तक दृढ़ अपरोक्ष में जिसका पर्यवसान होना है अभी पर्यवसान नहीं हुआ समूल अध्यास का निवर्तक जो दृढ़ अपरोक्ष हैं उसका साधनभूत ज्ञान वो वाक्यर्थ ज्ञान है सम्य ज्ञान शब्द का अर्थ उसी से समूल अध्यास का निवर्तक दृढ़ अपरोक्ष होगा उसी का तो अभ्यास है योग वाक्या भावना योग है न तो वाक्यार्थ ज्ञान का वो अभ्यास है तमेव विज्ञा प्रज्ञाकूर्वित ब्राह्मण श्रुति जो कह रही है तो तमेव विज्ञा से बताया गया जो ज्ञान तमेव यानी परमात्मानम एव आत्मन विज्ञा आत्म रूप से जान करके फिर प्रज्ञाकरण करना है वो है योग तो प्रज्ञाकरण रूप जो योग उसे यहां पर सम्यक ज्ञान शब्द से लिया जा रहा है और उसका फल है समूल अध्यास का निवर्तक ब्रह्म साक्षात्कार हाँ बस, बस की हाँ तो मैं हाँ तो तो मैं ब्रह्म हूँ ये इस समय जो भी वेदांत का स्वाध्याय कर रहे हैं बैठे हैं सबको ये मालूम है मैं ब्रह्म हूँ लेकिन अध्यास की निवृत्ति इस ज्ञान से नहीं हुई तो मैं ये कह रहा हूँ सम्यक ज्ञान शब्द का अर्थ वो ज्ञान है जिस ज्ञान के होने के बाद भी अध्यास निवृत्त नहीं होता मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान तो हुआ लेकिन अध्यास बना रहा ऐसा जो ज्ञान उसे यहाँ पर सम्यक ज्ञान शब्द से लेना उसकी भावना करनी पड़ती है हाँ तो ये द्या, निधि ध्यासन उपासना नहीं है क्या जो योग बताया है ओंकार आलम्बना कर वाक्यार्थ भावना वो भी उपासना ही है निर्विशेष की हाँ यहाँ भास्कर भगवान उसे सम्यक ज्ञान कह रहा है और इससे जो ज्ञान होगा इससे प्रतिबंध हटने के बाद दृढ़ अपरोक्ष वो समूल अध्यास का निवर्तक बनेगा वो हैं जिससे अध्यास की निवृत्ति हो वह दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार कहलाएगा और उसका साधन जो है उसे भाष्य में यहाँ पर सम्य ज्ञान शब्द से भाष्यकार भगवान कह रहे हैं और उसी के सहयोगी के रूप में बताया जा रहा है सत्य को ब्रह्म तप को ब्रह्मचर्य को सम्यक ज्ञान के साधन के रूप में इसलिए सम्यक ज्ञान शब्द का अर्थ वो ज्ञान करना पड़ेगा जो अध्यास का निवर्तक दृढ़ अप्रोक्ष नहीं है हाँ उटीका में स्पष्ट हो जाएगा तो जो अध्यास का निवर्तक ज्ञान है वो तो अध्यास के निवृत्ति के लिए किसी भी सहयोगी की अपेक्षा नहीं करता वो तो अकेला ही अध्यास का निवर्तक होता है और यहाँ सम्यक ज्ञान के सहयोगी के रूप में सत्यादि साधन बताए जा रहे हैं इसलिए सम्यक ज्ञान का अर्थ अध्यास का निवर्तक अहम ब्रह्मास्मि यह अपरोक्ष निश्चय नहीं है अपितु उसका साधन है जिसकी भावना करनी पड़ती है वह ज्ञान यहाँ पर सम्यक ज्ञान शब्द से लेंगे और उसके सहयोगी सत्या हैं। इसलिए लिखा कि सम्यक ज्ञान सहकारिणी सम्यक ज्ञान को उसके फल निष्पादन में सहयोग करने वाले साधन का अर्थ हुआ कि उसका ये सम्यक ज्ञान साधनभूत ज्ञान है कौन से ज्ञान का यथार्थ ज्ञान का यथार्थ ज्ञान है न दृढ़ अपोक्ष ज्ञान जो समूल अध्यास का निवर्तक होगा वो इसका फल होगा तो अध्यास निवर्तक अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार रूप ज्ञान जिसका फल है और इस ज्ञान की निष्पत्ति में सहयोग कर रहे हैं सत्यादि साधन जिस ज्ञान का वह ज्ञान है सम्यक ज्ञान शब्द का अर्थ तो सम्यक ज्ञान सहकारिणी सत्यादीनी साधना विधीयनते अने मंत्रेण प्रतिपाद्य इस मंत्र से प्रतिपादित हो रहे हैं और ये सत्यादि साधन है कैसे तो प्रवृत्ति प्रधान नहीं है निवृत्ति प्रधान है इसलिए कहा निवृत्ति प्रधानी जो बहिर्मुख बनाने वाले नहीं अपितु आत्माभिमुख इंद्रियों को तथा मन को बनाने वाले हैं इसलिए इन्हें कहा जाएगा निवृत्ति तो प्रधान तो निवृत्ति प्रधान सम्यक ज्ञान के सहकारी जो सत्यादि साधन है उन्हें बताया जा रहा है इन साधनों का अधिकारी कौन है तो का भिक्षो जो भिक्षु है ऊपरती प्रधान समादि साधन चतुष्टय संपन्न, यानी श्रवण मनन भी जिसका हो चुका है गीता के छठवे अध्याय में जिसे कहा एकाकी यतचित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह इत्यादि विशेषणों से विशेषित किया जा रहा है और ऐसा देश एकांत स्थान और उसमें उचित आसन की स्थापना करके नाति नीचम नाति ऊचम, इत्यादि से बताया गया और फिर आत्मा में मन को संस्थापित करने का अभ्यास कर रहा वो अभ्यास तो है सम्यक ज्ञान योग शने शने शन ऊपर धृति बुद्ध्या तो धीरे धीरे धैर्य संपन्न वाक्यार्थ ज्ञान रूप तमेव विज्ञा से बताया गया उसे क्या करना है कि इंद्रियों को अपने बाह्य इंद्रिय और मन को बाह्य अनात्म वस्तुओं से उपरत करके आत्म स्थित करना है और फिर आत्मस्थ करने के बाद न किंचित भी चिंता ये निवृत्ति प्रधान है ना तो ये जो भिक्षु हैं वह ये अभ्यास करते समय जितना उसे व्यवहार करना पड़ता है वह व्यवहार भी करें तो कैसा करें उसे बताया जा रहा है सत्य आदि साधनों को अपना करके सत्य आदि साधन उसके सहयोगी के रूप में बताए जा रहे हैं इसलिए भिक्षोभ सन्यासी और बाकी वो जो प्रश्नोपनिषद में बताया गया पहले न ये शु जिम्ह ये भाष्य में भी आएगा मंत्र वो यहाँ इसके अधिकारी हैं इसलिए कहा कि भिक्षो हो विधीयंत भिक्षु के लिए बताए जा रहे हैं तो सम्यक ज्ञान सहकारिणी यहाँ पर जो सम्यक ज्ञान शब्द है जिसके सहयोगी के रूप में सत्यादि साधनों को बताया जा रहा है उनका वो उस सम्यक ज्ञान का अर्थ करते हैं टीकाकार तो टीका में देखिए सम्यक ज्ञान सहकारिणी इति। अत्र सम्यक ज्ञान शब्देन वस्तु विषय अवगति फलावसान वाक्यार्थ उच्यते तो कते अगानश्दन वाक्याच्य सम्य ज्ञान सहकारिणी में सम्य शब्द से वाक्यार्थ ज्ञान को बताया जा रहा है कैसे वाक्यर्थ ज्ञान को तो वस्तु विषय अवगति फलस वस्तु विषय अवगति शब्द से लेना है समूल अभ्यास का निवर्तक साक्षात्कार अहम ब्रह्मास्मी यह दृढ़ोक्ष ज्ञान जिससे अध्यास की निवृत्ति होती है यानी बाध होता है तो अध्यास का बाधक साक्षात्कार है तत्को विषय अवगति शब्द का अर्थ और वो है फल वो है तत्व विषय अवगति रूप जो फल तत्व विषय अवगति और फल में कर्मधारे समास है यानी फल तो कई प्रकार का है आविद्या की निवृत्ति भी फल है तत्व विषय अवगति भी फल है और ये जो है आपका अभ्युदय भी फल है तो फल तो कई प्रकार का होगा न जीव जिसे चाहता है उसे फल कहा जाता है इच्छा विषय फल कहलाता है तो इच्छा के विषय तो कई हैं तो केवल फल शब्द का तो अर्थ निकलेगा इच्छा का विषय तो उनमें से जो जिज्ञासु है नचिकेता जैसा मैत्री जैसी जिज्ञासु जो है, उनके इच्छा का विषयभूत जो ज्ञान वो ज्ञान है फल उसे भी इच्छा का विषय होने से फल कहा जाएगा वो है तत्व विषय अवगति रूप फल तो ये तत्व विषय अवगति ये बाकी जो इच्छा के विषय होते हैं पामरादि के विषयी के और अन्य के इच्छा के विषय रूप जो फल हैं उनका व्यावर्तक होगा ये तत्व अवग तत्व विषय अवगति ये फल का विशेषण उनका व्यावर्तक है तो समूल अध्यास का निवर्तक ब्रह्मज्ञान रूप जो फल ये तत्व विषय अवगति फल शब्द का अर्थ निकलेगा और उस फल में पर्यवसान होता है जिसका उसे कहा जाएगा तत्व विषय फल अवसानम यह सम्यक ज्ञान का विशेषण है वाक्यार्थ ज्ञान का विशेषण है ऐसा वाक्यर्थ ज्ञान जिसका पर्यवसान अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार में होना है ऐसा आस वाक्यार्थ ज्ञान भाष्य में प्रयुक्त सम्यक ज्ञान शब्द का अर्थ है हाँ समूल अध्यास की निवृत्ति जिस ज्ञान से होती है वो ज्ञान है तत्व विषय अवगति और वो है फल और इस फल में पर्यवसान हो रहा है यानी इस फल का जो साधन है तत्व विषय अवगति रूप फल का साधन जो ज्ञान वो है ज्ञान वो है सम्यक ज्ञान भाष्यस्थ तो सम्य ज्ञान सहकारिणी में सम्यक ज्ञान शब्द कार्थ ये टीकाकार लिखते हैं कि अत्र अत्र अस्मिन भाष्यवाक्य सम्य ज्ञान सहकारिणी पदे ये अत्र शब्द कार्थ निकलेगा सम्यक ज्ञान सहकारिणी इस पद में सम्यक ज्ञान शब्द का अर्थ है सम्य ज्ञान शब्द न वाक्यार्थ ज्ञान मुचित है लेकिन कैसा वाक्यर्थ ज्ञान जो तत्व विषय अवगति रूप फल में पर्यवसित होने वाला है तो साधन का परिवसन हुआ करता है फल में का मतलब अवगति उत्पादक वाक्यर्थ ज्ञान अवगति का साधनभूत वाक्यार्थ ज्ञान वो यहाँ पर सम्यक ज्ञान है उससे वो अध्यास की निवृत्ति नहीं हुई आध्यास निवृत्त करने वाला ज्ञान को उत्पन्न करने में साधन है जो ज्ञान जिसका फिर आवर्तन किया जाता है प्रज्ञाकरण किया जा रहा है तो जिस ज्ञान का प्रज्ञाकरण यानि आवर्तन होता है अपने प्रयत्न से वह ज्ञान जिसे पहले ओंकार आलम्बनक वाक्यार्थ भावना कहा गया योग कहा गया वो सम्यक ज्ञान है यहाँ पर उसका साधन ये है उस वो है वो सम्यक ज्ञान है साधन और फल है तत्व विषय अवगति और जो अवगति है यानी इस ज्ञान का फल है उसमें तो अपना जो प्रयोजन है उस वो भी साधन है उसका फल है समूल अध्यास की निवृत्ति और समूल अध्यास की निवृत्ति करने के लिए वह किसी सहयोगी की अपेक्षा नहीं रखता इसलिए सम्यक ज्ञान सहयोगिनी में सम्यक ज्ञान का अर्थ अध्यास का निवर्तक ज्ञान ये नहीं किया जा सकता ये आगे कह रहे हैं अभी तो उसका साधन ही अर्थ होगा अवगति फलस्य स्वारी अविद्यावृत्तौ सहकारी अपेक्षा संभवात तो अवगति रूप जो फल है सम्यक ज्ञान का जो सम्यक ज्ञान है वाक्यर्थ ज्ञान उसका फल है अवगति यानी साक्षात्कार और इस साक्षात्कार में अपना जो फल है स्व कार्य से साक्षात्कार के फल को और साक्षात्कार का फल क्या है अविद्या की निवृत्ति सहकारी अपेक्षा असंभवात उसे सहकारी की अपेक्षा नहीं है और यहाँ पर तो सम्यक ज्ञान के सहकारी के रूप में सत्यादि बताए जा रहे हैं इसलिए सत्यादि की अपेक्षा अपने फल की निष्पत्ति में रखने वाला जो ज्ञान होगा वह ज्ञान सम्यक ज्ञान शब्द का अर्थ करना पड़ेगा वह अवगति नहीं होगा साक्षात्कार नहीं होगा अध्यास निवर्तक नहीं होगा उसका साधन होगा वो साधन है पूर्व में जिसे योग कहा उसे ही यहां पर सम्यक ज्ञान कहा जा रहा है संबंध भाष्य में योग शब्द आया था एक कहां पर कि तदर्शन उपाय योगो धनुरादि कल्पनाया उक्त दूसरी पंक्ति में है 64 नंबर पृष्ठ परभाष्य में तद्दर्शन उपाय योगो धनुरादि कल्पनाया उक्त वो योग हैं ओंकार आलम्बनक उपासना वाक्या की उपासना है वाक्यर्थ का ही बार बार आवर्तन है वाक्यार्थ ज्ञान का ही इसलिए वो योग हैं और यही वाक्यार्थ ज्ञान ओंकार का सहारा लेकर के अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति का आवर्तन ये हुआ योग उसे सम्यक ज्ञान कहा जा रहा है, और इसलिए भाष्य में तीसरी पंक्ति में लिखते हैं कि अथ इदानिम इदानीम तत्सहिणी सत्यादि साधना वक्तव्या चौसठ नंबर पृष्ठ पर लिखा है ना कि तत्सहकारिणी सत्यादि साधनानी इसमें तत्सहकारिणी में तत् शब्द से लेना योग को अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति का आवर्तन हो रहा है वो योग है, वह वृत्ति होगी योग और शब्द से उसी वृत्ति को लेना है और उसका सहकारी साधन सत्यादि हैं में फल की निष्पत्ति में अहम ब्रह्मास्म इस वृत्ति के आवर्तन का फल क्या है आध्यास का निवर्तक साक्षात्कार और उस साक्षात्कार की उत्पत्ति में योग का सहयोग करते हैं सत्यादि साधन ये उपक्रम में कहा था और वो बताए जाए बताने हैं इसलिए भी इस अध्याय का प्रारंभ हो रहा इस प्रकरण का प्रारंभ हो रहा और वो वहाँ पर बताए थे दो नंबर टिपने की टिप्पणी में कि इस खंड के पांचवें मंत्र में बताए जाएंगे तीन एक पास लिख रहा है ना अब ये क्रम आ गया तीन एक पाँच का इसलिए सम्यक ज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा वो ओंकार आलम्बनक उपासना और उसक, उसका फल है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार और उस साक्षात्कार की निष्पत्ति में ओंकार आलम्बनक उपासना के सहयोगी हैं सत्यादि साधन तो अवगति फलस्य स्वकार्ये स्वक्य अविद्यावृत्तों सहकारी अपेक्षा असंभवात तो साक्षात्कार को तो अपना जो फल है अध्यास की निवृत्ति उसमें किसी भी सहकारी की अपेक्षा नहीं है अपनी उत्पत्ति में तो अपेक्षा है अनेक साधनों की अतो अपरिपक्व ज्ञानस्य सत्यादीनांच परिपक्व विद्यालाभाय सम समुच्चय ईष्यते इसलिए सत्यादी साधनों के साथ समुच्चय होगा जिस ज्ञान का जिस ज्ञान का वह ज्ञान होगा अपरिपक्व ज्ञान दोनों भी एकत्व विषयक ही ज्ञान है ओंकार आलम्बनक अहम ब्रह्माष्टमी वृत्ति का जो आवर्तन किया जा रहा है वह भी तत्वमसी वाक्यार्थ ज्ञान ही है लेकिन अपरिपक्व ज्ञान है उससे अध्यास निवृत्त नहीं होगा हाँ और उसका फलभूत जो अवगति शब्दित साक्षात्कार होगा उससे अविद्या की निवृत्ति होगी उत्पत्ति मात्र से उसका आवर्तन करने की जरूरत नहीं है और उसके उसे अविद्या की निवृत्ति में सहकार्यांतर की भी जरूरत नहीं है इसलिए अध्यास निवर्तक अवगति शब्दित ज्ञान के साधनों के तो आपस में समुच्चय हो सकता है अपरिपक्व वाक्यर्थक ज्ञान जो योग शब्दित है उसका और सत्यादि साधनों का तो आपस में समुच्चय हो सकता है अध्यास का निवर्तक साक्षात्कार होने से पहले उसके साधन के रूप में यह समुच्चय है अपरिपक्व ज्ञान का और सत्यादि साधनों का समुच्चय आध्यास निवर्तक ज्ञान के लिए है तो अतो अपरिपक्व ज्ञानस्य अपरिपक्वान परिपक्व विद्यालाभाय चिपक्व इष्यते समुच्चये तो कहे यदि ज्ञान और सत्यादि अनुष्ठे साधन का आपने समुच्चय माना वेदांतियों ने तब तो समुच्चयवादी जो भास्कर है, उनके मत को स्वीकार करने की आपत्ति आएगी वेदांती भी समुच्चयवादी हो जाएंगे। इस प्रकार यदि कोई शंका करता है तो इसका निराकरण किया जा रहा है टीकाकर करके द्वारा कि नेतावता भास्कर अभिमत सिद्धि कहते भास्कर मत भास्कर अभिमत सिद्धि न इतने मात्र से इतने मात्र से यानी साक्षात्कार के साधनभूत अपरिपक्व ज्ञान का और सत्यादि का समुच्चय स्वीकार करने मात्र से समुच्चयवादी भास्कर के अभिमत की सिद्धि नहीं होगी अभीष्ट की सिद्धि नहीं होगी क्यों वे तो मोक्ष का साधन के रूप में समुच्चय मानते हैं कि ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष होता है ये भास्कर का अभी मत है हम मोक्ष के लिए ज्ञान के साथ सत्यादि का समुच्चय नहीं मान रहे हैं मोक्ष का साधन तो ज्ञानादेव तू कैवल्यम रीति ज्ञानान न मुक्ति इत्यादि श्रुति ने एवकार का प्रयोग करके कहा कि अकेला ज्ञान ही मोक्ष का साधन है उसे मोक्षरूपी प्रयोजन में किसी सह अंतर की अपेक्षा नहीं है मोक्ष के साधनभूत ज्ञान के साथ यदि किसी अनुष्टे साधन का समुच्चय मानेंगे मोक्ष के साधन के रूप में तो भास्कर के अभिमत की सिद्धि होगी लेकिन हम यहाँ पर मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान के साथ सत्यादि का समुच्चय नहीं मान रहे हैं अपितु तो मोक्ष का साधन जो साक्षात्कार और उसके साधन का समुच्चय मान रहा है। वो तो हो सकता है क्योंकि जो अध्यास का निवर्तक या ज्ञान है अवगति उसका साधन साधनभु जो वाक्यार्थ ज्ञान है वो अनुष्ठेय है वो ओंकार आलम्बनक उपासना है वो भी अनुष्ठे और सत्याधि भी अनुष्ठ तो अनुष्ठे अनुष्ठेय का समुच्चय हो सकता है अवगति के साधन के रूप में साक्षात्कार के साधन के रूप में लेकिन जो अनुष्ठे नहीं है प्रमारूप ज्ञान है अकेला ही अविद्या का निवर्तक है उसके साथ हम किसी भी अनुष्ठे को सहयोगी के रूप में नहीं जोड़ रहे हैं इसलिए भास्कर मत का दूर दूर से भी यहाँ पर एक प्रकार से समर्थन नहीं हो रहा है ये दिखाया जा रहा है कि ये तावता भास्कर अभिमत सिद्धि न आगे हैं परिपक्व विद्या सहकारी अपेक्षायाम माना भावत क्यों भास्कर के अभिमत की सिद्धि नहीं हो रही है ज्ञान के साथ सत्यादि का समुच्चय मानने पर भी भास्कर मत के समर्थन भास्कर मत का नहीं हो रहा है कैसे कह रहे हैं आप तो कहते इसलिए कि जो परिपक्व विद्या है परिपक्व विद्या है तत्व विषय अव अवगति समूल अध्यास का निवर्तक साक्षात्कार यह है परिपक्व ज्ञान और उसे अपना जो फल है अविद्या की निवृत्ति उसमें किसी सहकारी की अपेक्षा बताने वाला कोई प्रमाण न होने से परिपक्व ज्ञान अपना फल अध्यास की निवृत्ति के लिए किसी भी साधन की अन्य साधन की अपेक्षा रखता हो ऐसा बताने वाला ज्ञापन करने वाला कोई प्रमाण न होने से ये लिखा कि इसलिए भास्कर अभिमत की सिद्धि नहीं हो रही है ये जो तो पूर्व वाक्य है ना उस वो प्रतिज्ञा रूप वाक्य है और उस प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताने वाला वाक्य हुआ परिपक्व विद्याया सहकारी अपेक्षाया माना भावात् और आगे कहते हैं कि तत कर्मा संश्लेष श्रवणात् देवादीना कर्म विहीना मुक्तिश्रवणाच तो यानी भास्कर मत की अभि इसलिए भी नहीं होगी भास्कर मत की सिद्धि क्यों तो कहते हैं ततः कर्म असंस्लेष इसमें ततः शब्द से लेना परिपक्व ज्ञान को परिपक्व विद्या को तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारक साक्षात्कार को ये साक्षात्कार तो कर्ता क्या है जिस जिसे साक्षात्कार हुआ वह साक्षात्कार अपने उत्पत्ति के समकाल में ही अज्ञान के कारण असंग होता हुआ भी अपने आप को कर्मादि से संस्लिष्ट मानता था जो भ्रांत पुरुष प्रमाता वो उसकी भ्रांति थी यही अध्यास है असंग ही अयम पुरुष ये श्रुति कहती है कि चेतन आत्मा असंग है और उसे कर्मादि से संस्लिष्ट समझने वाला माना जाएगा भ्रांत ही तो कर्मादि का कर्म और आदि शब्द से ओ इच्छा आविद्या अन्य अध्यास जो जन्म मरण के हेतु हैं उससे युक्त अपने आप को समझना ये भ्रांति है उनका संश्लेष अपने को स... अपने साथ समझना जो संश्लिष्ट होगा संबंध युक्त होगा वही संसार के हेतु अविद्या काम कर्म से युक्त अपने को समझ सकता है और वास्तविक आत्म स्वरूप तो असंग है और उस वास्तविक असंग आत्म स्वरूप का बोध वो है परिपक्व विद्या साक्षात्कार उससे कर्मादि से संस्लिष्टता अपनी मानने वाला कर्मादि से संबंध मानने वाला जो भ्रांत पुरुष था उसकी ये भ्रांति थी मैं कर्मादि कर्माधिशयुक्त तो हूँ ये ये भ्रांति ही अध्यास है अपने आप को कर्ता भोक्ता समझना और इस भ्रांति की निवृत्ति हो जाएगी उसके मूल कारणभूत अज्ञान के साथ अविद्या के साथ किससे सम्यक ज्ञान से परिपक्व ज्ञान से तो जब अज्ञान तथा अध्यास ही नहीं रहा तो अध्यास निमित्त तक ही कर्मादि का संश्लेष आत्मा के साथ था तो कर्मादिके के संश्लेष का निमित्तभूत अध्यास जब निवृत्त होगा परिपक्व ज्ञान से तो कर्मादि का संश्लेष आत्मा के साथ नहीं होगा तो परिपक्व विद्या तो कर्मादि का असंश्लेष बताती है ज्ञानी के साथ क्षीयंते चाष्य कर्माणी तस्वीन दृष्टे परावरे इत्यादि और क्रियमान कर्म का अलेप बताती हैं सगुण ब्रह्म विद्या का भी फल बताया जाता है कि जैसे पुष्कर पलाश पानी से संश्लिष्ट नहीं होता ऐसे जन्म मरण के हेतु तो हेतुभू तो पाप कर्मों का पुण्य पापों का संश्लेष विद्वान के साथ नहीं होता तो विद्या तो क्या करती है कर्म का संश्लेष यानी कर्म है अनुष्ठे साधन तो जो भी अनुष्ठेय साधन है उस अनुष्ठे साधन से असंश्लिष्ट करती है असंश्लिष्ट बताती है तो कर्म अनुष्टेय साधन के संबंध का निवर्तक जो परिपक्व ज्ञान उसके साथ कर्म का संश्लेष कैसे हो पाएगा अनुष्टेय साधन का संश्लेष कैसे होगा समुच्चय है संश्लेष वो तो अनुष्ठेय साधन का विरोधी है उसके हेतुभूत अध्यास का निवर्तक बनकर के इस दृष्टि से लिखा कि ततः यानि परिपक्व ज्ञानात् कर्म असंस्लेष श्रवनात् तो कर्म का संबंध नहीं रहता परिपक्व ज्ञानवान के साथ इसके लिए तीन नंबर टिप्पणी में उपकोशल विद्या की फल बोधि का श्रुति बताई है जो कर्म का अस्लेष बताती है परिपक्व ज्ञानवान के साथ यथा पुष्कर पलाश अपो न शलिष्य एवं एवं विधि पापम कर्म न स्लिष्यते यह श्रुति कहती हैं कि सगुण ब्रह्मवित्त जो होता है उसे भी जन्म मरण के हेतु हेतुभूत पाप जुड़ नहीं सकते उससे भी अपना संबंध रख नहीं सकते तो सर्वथा निर्विशेष जो है असंग तत्व तो जो है उसे मैं के रूप में अनुभव कर रहा है जो हाथ में रखे हुए अवले की तरह असंग ब्रह्म मैं हूँ ऐसी अनुभूति करने वाले को कर्म का संश्लेष कैसे हो सकता है तो इसलिए उस ज्ञान के साथ जो ज्ञान अपने उत्पत्ति के साथ ही साथ सब अनुष्ठे से असंश्लिष्ट कर देता है ज्ञानी को तो उस ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय कैसे हो पाएगा सत्यादि का भी समुच्चय कैसे होगा तो ततः कर्मा कर्मा संश्लेष श्रवणात् एक हेतु और एक हेतु बताते हैं तो कर्म विहीना देवादीना मुक्तिश्रवनाच तो ये बताया गया कर्म में अधिकार तो शास्त्र में अधिकार तो शास्त्र यानी शास्त्रविद साधनों में अधिकार तो मुख्य रूप से किसका है मनुष्यों का मनुष्य मनुष्याधिकार्वात ब्रह्म सूत्र में व्याजी कहते हैं तो देवादि का कर्म में अधिकार नहीं है इसलिए देवादि तो कर्म के फलभूत है तो कर्म विहीन जो देवादि यानी कर्म अनाधिकारी जो देवादी और उनको भी बताया गया ब्रह्मज्ञान से मुक्ति होती है उनके भी अध्यास की निवृत्ति होती है ब्रह्मज्ञान से इंद्र ने प्रजापति से ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली और मुक्त हो गए यदि मोक्ष का साधन ज्ञान कर्म समुच्चय ही होता तो कर्म के अनाधिकारी देवा देवादि को केवल ज्ञान से मोक्ष बताने वाला जो शास्त्र है वह अप्रमाण होगा और बृधारण्य श्रुति कहती हैं उस ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव जिसने जिसने भी किया यो यो प्रत्यबुयत सए तद अभवत तो यो यो शब्द से देवादि भी लेने हैं देवता ने देवताओं में से भी जिसने जिसने, जिसने जाना इंद्र है अग्नि हैं वायु हैं केणपनिषद के अनुसार तो वे भी ब्रह्म हो गए ऋषियों में जिसने जिसने जाना वो भी ब्रह्मरूप हो गया तो इन देव तथा ऋषि जो कर्म के अनधिकारी हैं उनका ब्रह्म ज्ञान मात्र से मोक्ष बताने वाली जो श्रुति वह श्रुति ये बताती है एक प्रकार से कि अकेला ज्ञान मोक्ष का साधन है साधनांतर निरपेक्ष ज्ञान से मोक्ष होता है परिपक्व ज्ञान से और यदि भास्कर का माने तो कर्म समुचित ज्ञान ही से मोक्ष होगा तो जहाँ जिनके पास कर्म नहीं दे सुनाई देता लेकिन ब्रह्म ज्ञान मात्र से मुक्त हुए करके सुनाई देता है शास्त्र में वो शास्त्रवचन का विरोध होगा कर्म उपा कर्म और ज्ञान का समुच्चय मोक्ष का साधन है ऐसा मानेंगे तो इसलिए ऐसा वेदांती कह नहीं सकते तो ज्ञान के साथ सम्यक ज्ञान के साथ सत्यादि का समुच्चय बता रहे हैं जिस सम्यक ज्ञान के साथ वो सम्यक ज्ञान मानना पड़ेगा मोक्ष का साधन नहीं है मोक्ष के साधन का साधन है मोक्ष के साधन के साधन का तो अनुष्ठेय साधन के साथ समुच्चय हो सकता है मोक्ष के साधनभूत ज्ञान का समुच्चय नहीं है इस दृष्टि से ये लिखते हैं कि ततः कर्म असंश्लेष्रवण देवादीना कर्म कर्म विहीना मुक्ति श्रवण्च इसलिए भास्कर अभिमत सिद्धि नहीं होगी ये सब हेतु बताए हैं तीन हेतु हुए एक परिपक्व विद्या सहकारी माना भावात एक हेतु दूसरा हेतु ततः कर्म अस्लेष अश्लेष्रवणात् और तीसरा देवादीना कर्मविहीनाम मुक्ति श्रवणाच इसलिए भास्कर मत अभिम भास्कर का अभिमत सिद्ध नहीं हो पाएगा अब मूल मंत्र की चर्चा होनी है वो कल करते हैं हम लोग अच्छा कल सप्तमी का क्षय है इसलिए अनध्या कब लिखा अनाध्याय तेईस हुआ है हाँ तो कल तो स्वाध्याय करेंगे फिर